गीता तत्व चिंतन योग की परिभाषा योग का दूसरा लक्षण कर्तापन और भोक्तापन दोनों का त्याग प्रश्न उठता है कि ऐसे चित्रकार और यंत्रक जो अपनी अपनी कला में पूरी तरह डूब जाते हैं जिन्हें फलाशक्ति नहीं सताती जो केवल कला के लिए अपने अपने विशिष्ट कर्म में लगे रहते हैं क्या योगी कहलाने के अधिकारी हैं इसका उत्तर यह है कि यदि एक कलाकार अपनी कला को ईश्वर की पूजा मानते हों तथा फलाशक्ति के साथ साथ कर्माशक्ति को भी काटने की क्षमता रखते हों तो अवश्य वे योगी हैं फलाशक्ति का त्याग हमारे कर्म को अत्यंत उत्कृष्ट और उदात्त तो कर देता है पर उस कर्म को योग हम तभी कह सकते हैं जब उसके प्रति भी आसक्ति का अभाव हो जाए इसे योग भी कह सकते हैं कि फलाशक्ति का त्याग भोक्तापन का त्याग है तथा कर्माशक्ति का त्याग कर्तापन का हमें योग की उपलब्धि के लिए भोक्तापन और कर्तापन दोनों का त्याग करना पड़ता है तभी बुद्धि यथार्थतः सम होती है और बुद्धि की ऐसी समता ही योग के रूप में निरूपित हुई है योग का अर्थ कर्मयोग यह योग शब्द गीता में स्वतंत्र रूप से यहीं पर पहली बार आया है इससे पूर्व दूसरे अध्याय के उनतासवी उनतालीसवें श्लोक में इसका संकेत अवश्य दिया गया है जहाँ कहा गया है ऐसा ते भी हिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तीमा सुनो बुद्धिया युक्तों पार्थ कर्मबंधम प्रहाश्यसी हे पार्थ यह तुझे सांख्य संबंधी बुद्धि बतलाई गई पर अब तू योग संबंधी बुद्धि सुन जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म बंधन को काट लेगा किंतु योग की स्पष्ट व्याख्या और उसका समुचित विवेचन द्वेच श्लोक से प्रारंभ होता है ऊपर उद्धि श्लोक में जिस योग बुद्धि योग संबंधी बुद्धि का उल्लेख हुआ है वही बुद्धि योग के नाम से अगले श्लोक में उल्लिखित हुआ है इन संदर्भों का अध्ययन हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि योग शब्द का उपयोग भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के लिए किया है भले ही विभिन्न व्याख्याकारों ने उसके विभिन्न अर्थ किए हैं आचार्य शंकर प्रस्तुत श्लोक की प्रथम पंक्ति पर भाष्य करते हुए लिखते हैं योगस्थ सन कुरुकर्माणी केवलम ईश्वरार्थम तत्र अपि ईश्वरों में तुष्यतु इति संगम त्यक्त्वा योग में स्थित होकर केवल ईश्वर के लिए कर्म कर उसमें भी ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो इस आशारूप आसक्ति को भी छोड़ कर कर मशीन का उदाहरण योग अर्थात कर्म योग का ऐसा विवेचन सुनकर प्रश्न उठ सकता है कि यह जो कर्म योग का आदर्श रखा गया वह क्या व्यक्ति को यांत्रिक नहीं बना देता क्या वह जड़ मशीन के समान कर्म में लगे रहने की शिक्षा नहीं देता मशीन भी तो न कर्मा शक्ति होती है न फलाशक्ति उसमें भी न कर्तापन होता है न भुगतापन वह सिद्धि और असिद्धि में समान होती है उसमें न सिद्धि में हर्ष होता है न असिद्धि में विषाद तो हमें क्या ऐसी ही एक मशीन बन जाना है उत्तर में कहा जा सकता है कि योग का समत्व जड़ता की स्थिति नहीं है मशीन की स्थिति में जड़त्व है पर समत्व में निरपेक्ष आनंद भरा होता है धन्यता होती है तृप्त का भाव होता है ऊपर से देखने में जड़त्व और समत्व की स्थितियां समान मालूम होती है पर दोनों में दो ध्रुवों का अंतर है सच्चा योगी केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है वह यह नहीं इच्छा प्रकट करता कि प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो वह तो इतने से ही संतुष्ट होता है कि प्रभु प्रसन्न हुए तुष्ट हुए यही भगवत प्रत्यर्थ कर्म करना है इसी को गीता में योग कर्मयोग या बुद्धि योग भी कहकर पुकारा गया है अर्जुन को भगवान कृष्ण इसी बुद्धि के शरण जाने का निर्देश देते हुए कहते हैं दूरे न जवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मनविक्ष कृपणाह फलहे तवह चूँकि हे धनंजय बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म बहुत ही छोटी श्रेणी का है इसलिए तू तो इस बुद्धि की ही शरण जा जो लोग केवल फल के उद्देश्य से कर्म करते हैं वे दीन होते हैं